देखेंगे 36 पृष्ठा क्या जो विशेष गुण का कारि का आया था न्यायवधि में रूपम गंधो रस स्पर्श स्नेह सांस्थिको द्रव बुद्धियादी भावनाताश्च शब्दों वैशेषि गुणा इसमें सोलह गिना दिया और बाकी जितने रह जाएंगे वो सामान्य गुण हो जाएंगे संख्या परिमाण पृथत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व ये साथ हो गए और गुरुत्व नैमित्तिक द्रवत्व संस्कार परिमाण संयोग विभाग परत्व अपरत्व परत्वापरत्व परत्वापरत्व गुरुत्व नैमित का द्रवत्व संस्कार तो ये दस ये दस हो गए सामान्य गुण सोलह हो गए विशेष गुण दस हो गए सामान्य गुण मिलकर के छब्बीस हो जाएगा कहेंगे तो हम द्रवत्व को एक नैमिति का द्रवत्व कर लिए इसलिए द्रवत्व दो भाग हो गया और संस्कार में एक भावना ले लिए विशेष गुण बाकी संस्कार रह रहेगा इसलिए संस्कार भी दो भाग हो गया और द्रपद दो भाग हो गया इसलिए दो बढ़ जाएगा तो छब्बीस हो गया भावना किससे भावना संस्कार संस्कार में तीन है भावना स्थिति स्थापक वेगा भावना को निकाल लिए विशेष गुण कहकर के बाकी संस्कार रहेगा सामान्य गुण हो गए इस प्रकार विभाग अच्छा अभी जहाँ पाठ चलता है देखेंगे 102 102 ना नहीं अठानवे नु पंचावय वाक्य मिल के पंचावयवा पंचा कौन वो वो? है पांच अवयवतर्शयती प्रतिज्ञा प्रतिज्ञाती हैतम तो अनुमिति में व्यापार क्या है है? और अनुमिति में करण प्राचीन लोग कहेंगे परामर्श क्योंकि परामर्श ज्ञान से अनुमिति हो जाएगी और प्राचीन लोगों का लक्षण है कि असाधारणम कारणम करणम। जो असाधारण कारण होगा वही करण हो जाएगा परामर्श असाधारण कारण है इसलिए करण हो जाएगा परामर्श से अनुमिति हो जाएगी नब्बे लोग कहते हैं व्यापार बहुत असाधारण कारणम करण इसलिए कि व्यापार चाहिए तो ये व्यापार अगर परामर्श को कर्ण मानेंगे परामर्श का उत्तर में अनुमति होगा बीच में कुछ नहीं है व्यापार कौन बनेगा इसलिए नब्बे लोग कहेंगे कि व्याप्ति ज्ञान को आप व्यापारम व्यापार कर्ण मानिए तो व्याप्ति ज्ञान अर्थ जो व्याप्ति स्मरण हुआ आपका पर्वत में धूमम पश्यन आगे व्याप्ति में स्मरण थी ये जो व्याप्ति का स्मरण हुआ ये होगा कोरोना व्याप्ति स्मरण होने के बाद उसको व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञान होगा पहले तो खाली धूमवान है पर्वत ऐसा ज्ञान हुआ था पक्ष धर्मता का ज्ञान हुआ था कि व्याप्ति का स्मरण होने के बाद ही जाकर के व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञान होगा तो इसलिए जो व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान हुआ ये व्याप्ति जन्य हुआ और व्याप्ति जन्य अनुमिति का जनक भी है तो होने से जो बीच में परामर्श हुआ इसको व्यापार कहा जाएगा प्राचीन न्यायिकों का मत है ऐसे नब्बे न्यायिक का मत है, <coughs> क्योंकि वो व्यापार बद असाधारण कारणम करण मानते हैं तो इसलिए दोनों का मत में ये करण अलग अलग हो जाएगा वहापार वहाँ, वहाँ, वहाँ एकीकरण माना गया वहां इस प्रकार के विचार नहीं लिया गया क्योंकि वास्तविक न्याय शास्त्र अनुमान के ऊपर अधिक महत्व देता है तो इसलिए हनुमान को खूब विचार करके यहाँ नब्बे प्राचीन इत्यादि कहे भी शब्द इत्यादि शब्द प्रमाण को भी खूब विचार किए हैं परामर्श लिंग परामर्श परामर्शन ना अगर व्याप्ति के बाद लिंग परामर्श को व्यापार मानेंगे वो अनुमान कैसे होगा तो व्यापार हुआ करण को अनुमान कहेंगे ना अनुमिति करण अनुमान वहाँ व्याप्ति का अनुमान कहना पड़ेगा व्याप्ति ज्ञान हो गया करण्ञान परामर्श के व्यापार अनुमति परामर्श को कैसे कहेंगे वो अगर परामर्श को अनुमान कहेंगे तो व्यापार क्या है परामर्श को नो कहा था मूल में कहा था लिंग परामर्श अम एवं लिंग परामर्श इति उच्चते, तो इसी को यह अनुमानमेद पहले कहा था. ये प्राचीन का मत है क्यूँकी उनका असाधारण कारण लक्षण व्यापार बद तो कहेंगे तो फिर तो व्यापार चाहिए इसलिए परामर्श नहीं हो पाएगा तो प्राचीन मत में अनुमान है तो वही हाँ, जो अनुमान है अनुमान का विपत्ति क्या है अनुमिति करण अनुमान तो वो करण होगा वही अनुमान होगा तो उनका करण परामर्श में जो कारण कारण कारण है वो वो उसकी कैसे परामर्श में परामर्से में मतलब लूट हुआ परामर्श में परामर्श में परामर्श दे ज्ञान है उसको करण कहेंगे हम कभी दंड को करण कहेंगे तो उसमें वित्पत्ति कैसे दिखाएंगे कोई संबंध है इसके विषय में कुछ नहीं अर्थ हाँ, स्वाथ तो, का न न अर्थ का अर्थ हुआ प्रयोजन हाँ, प्रयो तो है मतलब बहुव्री स्वार्थ में अर्थो से ये भोगरी समास है। बहुग्री समय न स्वश अर्थो यस्मात इतना है विग्रह शब्द का अर्थ बीच में कहते प्रयोजन विग्रह उतना है स्वस्थ अर्थो यस्मात स्वश्य के नीचे अंडरलाइन करेंगे अर्थ के नीचे अंडरलाइन करेंगे भिन्न यशमात के नीचे अंडरलाइन करेंगे ये पता चलेगा ऊपर में लिख सकते हैं बहुत बहुमत स्वस्थ अर्थो यशमात जिससे होगा उसी को कहेंगे स्वार्थ पीतम अमरम यश्य कश्य कह उसी को पिता अमर कहेंगे ना यशमात वही स्वार्थ वही और अन्य पदार्थ है जिससे होगा उसको कहेंगे स्वार्थ यहाँ अनुमान आप कह रहे हैं नहीं तो स्वस्थ अर्थो हो यस्मात घटा वो घटा हो जाएगा स्वार्थ हमारा प्रयोजन है जिससे सिद्ध होता है उसको स्वार्थ कहेंगे घटो मेरा स्वार्थ है वो तो कहाँ क्या है यहाँ तो स्वार्थ क्या है स्वार्थ की महत्व अनुमान इसलिए स्वार्थ अनुमान होगा प्रयोजन अनुमानत में ोजन यस्मा अुमा तदनुम स्वा प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण निगमन ये पांच हो गए उसको तद शब्द से लेंगे अभी तद भिन्न पूरा जगत हो जाएगा वो पूरा जगत में अभी रहेगा तद भेद पूरा जगत में तद भेद रहेगा अभी ये तदेद का भेद कहां रहेगा तद में रहेगा पांच में रहेगा जो तदेद का भेद जो कि पांच में रहा ये एक भेद है ये भेद का प्रतियोगी कौन है किसका भेद है ये पहले हो गया ये तद् ये हो गया तद भिन्न इसमें क्या रहेगा भेद तो हो गया इसमें जो रहा ये भेद इसमें है क्या नहीं, नहीं है तो ये अच्छा, ये ये अच्छा हो गया जगत जगत है क्या नहीं, नहीं है तद, तो तदिन्न का भेद इसमें रहेगा ये तदिन्न है नहीं है तद भिन्न से भिन्न है भिन्न है तो इसमें तद भिन्न का भेद रहेगा ये हो गया तदिन ये तदिन्न तद ये तदिन्न भिन्न जो कि हमारा प्रथम लक्षण था जो तदिन्न भिन्न हुआ, हुआ इसमें तद भिन्न का भेद रहेगा इसमें क्या रहा तदिन्न का भेद का भेद ये जो इसमें एक भेद रहा किसका भेद तदिन्न का किसका भेद नहीं गुआ हम पूछ रहे हैं कि किसका भेद किस का प्रश्न इतना है भेद कहने का आवश्यक नहीं है किसका तद, तद भेद का आप लोग फिर और एक बार भेद कहते हैं ये पुनरुक्ति होती है प्रश्न किया थे कि, जैसे पूछा कि किसका पुत्र है अब क्या उत्तर देंगे राम का राम का पुत्र है अगर पूरा नहीं लिखेंगे तो मार्क कट जाएगा वो न्याय व्यापार में नहीं है उत्तर ठीक उतना आएगा तो अर्थात तो किसका पुत्र है राम का आगे तो पुत्र है वो पूछा है वो तो उसका आ जाएगा कहने का क्या जरूरत है किसी प्रकार की अभी तद भय तद भिन्न का भेद है इसमें ये हो गया तद भिन्न ये तत् तद तदिन्न तद भिन्न का भेद रहा ये भेद का प्रतियोगी कौन होगा अर्थात किसका भेद है ये हो गया तद् ये क्या है इसमें क्या रहेगा ये तद भिन्न भेद का प्रतियोगी कौन है किसका भेद प्रतियोगी कौन होगा तद भिन्न प्रतियोगी हुआ तो अभी इसमें भेद रहा ये जो भेद हुआ ये भेद का प्रतियोगी कौन हुआ तद भिन्न प्रतियोगिता किस में रहेगी तो तो तदिन्न में तो ये जो तदिन्न में प्रतियोगिता रहा ये प्रतियोगिता का अवच्छेद क्या होगा तद भेद अथवा तद भिन्न घट में, में रहने वाला प्रतियोगिता का अवच्छेद को घटत्व इस प्रकार की तद भिन्न में रहने वाला प्रतियोगिता का अवच्छेद का तद तो भिन्न वही हो गया तद्भेद भिन्न तो भेद एक ही चीज है कभी तद भेद हो गया प्रतियोगिता का अवच्छेद का स्पष्ट है प्रतियोगिता का अवच्छेद का क्या हुआ तदेद क्या हुआ तद भेद हुआ प्रतियोगिता का अवच्छेद अभी हम कहेंगे तद भेदे समस्त पद क्या हो जाएगा तद भेद तदभेद तद द्वारा अवचिन्न कौन हुआ तो किसका अवच्छेद हुआ था ये ये हो तो गया तद तदिन तदिन का भेद इसमें आया भेद का प्रतियोगी कौन हुआ तो प्रतियोगिता का अवच्छेद तदभेद तद किसका अवच्छेद को हुआ प्रतियोगिता प्रतियोगिता का तदेद अवच्छेद हुआ प्रतियोगिता का अवच्छेद यहाँ प्रतियोगिता का होता है प्रतियोगी का नहीं प्रतियोगिता का अवच्छेद का प्रतियोगी प्रतियोगिता एक है प्रतियोगिता किसमें रहेगी एक कैसे हो जाएगा इसमें रहेगा ना वो कहेंगे स्वरूप संबंध है जो भी हम दृष्टि के लिए अलग करते हैं क्योंकि अगर प्रतियोगिता प्रतियोगी एक हो जाएगा तो फिर उस प्रतियोगी का कभी हम आधार बना सकते हैं कभी अधिष्ठान बना सकते हैं तो फिर प्रतियोगिता अधेयता अधिष्ठानता सब एक हो जाएंगे नहीं होगा घट को हम कभी आधेय बना सकते हैं उसको कभी अधिष्ठान बना सकते हैं तो उसमें रहने वाला आधेयता अधिष्ठानता एक हो जाएगा दृष्टि अलग करने के लिए ताप जोड़ते हैं हम अभी उसको किस रूप से देखते हैं इसलिए प्रतियोगी प्रतियोगिता एक नहीं है अलग है हम कहते हैं ना उसमें रहता है अच्छा अभी तद तदिन तद, तद, भीन्न, तद भीन्न भेद तदिन्न भेद का ये तत् तद, तद हो गया प्रतियोगी तद भिन्न में रहेगा प्रतियोगिता और प्रतियोगिता का अवच्छेद का हो गया तद भेद तद कौन हुआ प्रतियोगिता तो तदेदे अवचिन्न समस्त पद क्या हो जाएगा तदेदा अवचिन्नियोगिता तद भेदे अवचिन्न समाज कहा इसका समस्त पद हो जाएगा अवचिन्न तद भेदावचिन्न तद भेदावचिन्न कौन है प्रतियोगिता अभी यहाँ फिर बहुगृह घटाएंगे तद भेदावच्छिन्न प्रतियोगिता जिसका है प्रतियोगिता किसका है प्रतियोगी किसका है देखना पड़ेगा जिसका प्रतियोगी है उसी का प्रतियोगिता अभी ये जो तद्भेद ये हो गया प्रतियोगिता का अवच्छेद यहाँ प्रतियोगिता रहा तदिन्न में ये जो तदिन्न में प्रतियोगिता रहा क्यों रहा क्योंकि तद्भिन्न भिन्न प्रतियोगी हुआ तद्भिन्न किसका प्रतियोगी हुआ तद ये है ये है तद और तदिन भेद इसमें है तद तदिन्न तद, भीन्न, तद भीन्न का भेद इसमें रहा ये जो तदभीन भेद रहा इसका प्रतियोगी हुआ था ये प्रतियोगी, तो इसमें रहा था तद्भिन्न भेद ये तद्भिन्न भेद का प्रतियोगी हुआ था तद तो इसलिए जो प्रतियोगिता ये भी तद भेद का प्रतियोगिता तो ये को थोड़ा ह्रस्व करके कहेंगे भेद जो कि रहता है तद में तद में रहने वाला जो भेद है तो ये जो भेद है ये भेद का प्रतियोगिता हुआ ये तद्भिन्न में रहा प्रतियोगिता का अवच्छेद हो गया ये तद तो तद्भेद भेद तो अवच्छिन्न प्रतियोगिता जिसका किसका ये इसमें रहने वाला भेद था तो तद भेद अवच्छिन्न प्रतियोगिता जिस भेद का वो भेद कहाँ रहता है तो प्रतियोगिता में ना ना ये भेद कहां रहता है जिसका प्रतियोगिता का अवच्छेद का तद भेद हुआ उसी में रहेगा। उसी मतलब पंचावे में पांच में तद में तो ये तद ये भिन्न। ये तद्भिन्न भिन्न इसमें रहेगा तद्भिन्न भेद ये भेद का प्रतियोगी हो गया ये प्रतियोगिता अवच्छेद का इसमें आएगा तो ये जो भेद रहा जो कि पांच अवय में रहेगा ये पांच अवय में ये भेद रहेगा पंचावय में ये जो भेद रहा ये भेद का प्रतियोगिता का अवच्छेद हो गया तद्भेद। भेद तद भेद है जिस भेद का क्योंकि इसका प्रतियोगि हुआ तद प्रतियोगिता रहेगी तदिन्न में प्रतियोगिता का अवच्छेद हो गया तद भेद तेदे तो न अवचिन्न तद तदेदावच्छिन्न तदेदावच्छिन्न कौन हुआ तद भेद अवच्छिन्न प्रतियोगिता है जिसका किसका तदेद नहीं हो तद भेद से तो पंचावय लेते हैं वो पंचावय का भेद तो इसमें रहेगा वो भेद है क्या भेद कहेंगे तो भेद। तो तदिन्न भेदेद तद नहीं है तदेद तो यहाँ रहेगा जगत में रहेगा तदिन्न भेद हाँ तद भिन्न भेद कहना पड़ेगा वो तदभेद नहीं है तदिन्न भेद है वो वही जो तदभीन्न भेद है वो हो जाएगा तद्भेद अवचिन्न अवच्छिन्न प्रतियोगिता क्योंकि तद भिन्न भेद वो हो जाएगा तद्भिन्न तद्भेद अवचिन्न प्रतियोगिता क ये भेद ये पांच में रहेगा तो ये पांच हो जाएंगे भेद वन उसमें रहेगा भेदवत्व तद भेद अव छिन्न प्रतियोगिता क भेदवत्वम प्रतियोगिता कहने से वो भेद तक तो आ गया अगर भेद भेदवत्व कहने से पांचों में आएगा अच्छा तद तदिन्न तदभिन्न भेद यहां तक पहले आना पड़ेगा ये तद्भिन्न भेद कितने में रहेगा पांचों में रहेगा तो इसलिए तदभिन्न भेद जो पांचों में रहा भेद भेदवत्व भी वही पांचों में रहेगा तो हमको भेद भेदवत्व ये निकालना है तो जो तदभी भेदवत्व हुआ ये जो भेद है उसमें तद्भिन्न भेद कहते हैं ये भेद किस प्रकार की है कहते हैं कि तद्भेद प्रतियोगिता तदेद तद्भेद छिन्न प्रतियोगिता को है तद तद्भिन्न तद्भिन्न तद्ध भेद ये मूल हो गया ये भेद का प्रतियोगी ये हो जाएगा उसमें प्रतियोगिता प्रतियोगिता का अवच्छेद का आगे तद अवच्छिन्न प्रतियोगिता को जैसे कहेंगे कि भूतल में घटाभाव है घटाभाव का प्रतियोगी कौन होगा घट प्रतियोगिता किसमें रहेगी घट में प्रतियोगिता अवच्छेद घटत तो। तो। तो अभी घटक न अवच्छिन्न कौन हुआ अभी अवच्छेद को किसका होता है किसको अवच्छिन्न करता है अभी घट हो गया प्रतियोगी प्रतियोगिता किसमें रहेगी घट में प्रतियोगिता का अवच्छेद का कौन हुआ अभाव प्रतियोगिता का अवच्छेद का घटो तो घटो तो किसका अवच्छेद हुआ ये ध्यान रखना पड़ेगा अवच्छेद प्रतियोगिता लक्ष्यता आधारता अधेयता ये सब का अवच्छेद कर लिया जाएगा अभाव का नहीं घट का नहीं कहीं कहीं होते हैं किन्तु तो ये सब विचार में प्रतियोगिता लक्ष्यता अधेयता अधिष्ठानता ये सब का अवच्छेद ये सब का अवच्छेद अर्थात तो इस पदार्थ को हम किसी रूप से देख रहे हैं इसलिए कहते हैं प्रतियोगिता का अवच्छेद कहेंगे प्रतियोगी है कहते हैं है घटत्व घट को दूसरों से भिन्न करवाएगा घट तो का अवच्छेद घटक तो कह है किंतु अभी हम घटका अवच्छेद कर नहीं कर रहे घटकों को अभी हम प्रतियोगी बनाए हैं इसलिए हम प्रतियोगिता अवच्छेद कहते हैं, हम राम का अवच्छेद का नहीं कहते हैं कहते हैं कि ये विचारपति का है, अवच्छेद तो राम एक विचारपति है उस धर्म को लेकर हम अवच्छेद कर रहे हैं उसमें रहेगा पहले प्रतियोगिता और उसमें रहेगा घटत्व एक जगह में रहने पर प्रतियोगिता का अवच्छेद घटत्व होगा तो ये प्रतियोगी किसका है घटाव का इसलिए प्रतियोगिता किसका होगा घटाव का प्रतियोगिता घटाव का है रहता है कहाँ प्रतियोगी में तो ये जो देवदत्त है वो चैत्र का मामा है देवदत्त चैत्र का मामा है किसका मामा है ये कि देवदत्त किंतु रहता है कहा क्या वो चैत्र का घर में रहेगा वो अपना घर में रहता है इसी प्रकार की ये जो प्रतियोगिता हुआ वो अभाव का प्रतियोगिता है किंतु रहता है प्रतियोगिता इस प्रकार क्योंकि ये प्रतियोगिता वास्तविक प्रतियोगी से कुछ अलग पदार्थ नहीं होता तो अगर अलग पदार्थ होता जिस समय में हम घट को लक्ष्य बना yeah, करके देखते हैं उस समय भी हमको उसमें प्रतियोगिता दिखना चाहिए क्योंकि है हमारा वो काम का विषय नहीं है जैसे घट में रूप और असा गंधस्पर्श रहे हम अभी उसका रूप को लेकर के विचार कर रहे हैं किंतु उसमें गंधस्पर्श रहेंगे नहीं रहेंगे तो किंतु जिस हम घट्ट को लक्ष्य बनाकर के लक्ष्यता को लेकर के विचार कर रहे थे उसमें उसमें पक्षता अधिक्रहणता अध्ययता ये दिखेंगे नहीं कोई वास्तविक पदार्थ नहीं है केवल विचार कर के इसलिए कहते हैं प्रतियोगी जिसका है प्रतियोगिता भी उसका है किंतु रहेगा वो प्रतियोगी में क्योंकि वास्तविक प्रतियोगिता प्रतियोगी से कुछ अलग पदार्थ नहीं और कहेंगे वहाँ स्वरूप समंस रहता है स्वरूप समंस वास्तविक नहीं है तो अभी घटक तो किसका अवच्छेद हुआ हाँ प्रतियोगिता का अवचे तो हुआ तो ये प्रतियोगिता किसका है घटाभाव का तभी तो घटत्वेन अवचिन्न कौन हुआ प्रतियोगिता तो घटत्व घट्वावच्छिन्न प्रतियोगिता यहाँ स घटाभाव समस्त पद कहेंगे अभी घटनावच्न प्रतियोगिता घटावचिन्न होगा घटत्विन्न प्रतियोगिता का घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता को तो जब घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता कहेंगे आगे घटाभाव कहने का जरूरत नहीं अभाव कहेंगे क्योंकि घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का पटाभाव हो जाएगा क्या नहीं होगा तो क्यों घटो कहना है तो घटत्वावच्छिन प्रतियोगिता का अभाव कहने से वो घटाभाव भी लेगा इसलिए घटत्वावचिन प्रतियोगिता का अभाव इतना ही कहेंगे तो घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव का अर्थ हो गया कि ये घटाभाव और कहीं कहा जाएगा कि घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव इतना नहीं कह कर करके खाली कहेंगे घटत्वावच्छिन्न अभाव आएगा ऐसे शब्द कहीं तर्क संग्रह में नहीं आएगा तो घटत्वावच्छिन्न अभाव कहने से घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव क्योंकि प्रतियोगिता क्यों ले आए तो अभाव कहा गया ना अभाव कहने से बुद्धि पहले प्रतियोगी विषय आएगा <tiny finally> किसके प्रतियोगी इसलिए घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव इसका अर्थ हो जाएगा घटा घटाभाव इसी प्रकार के तद भेद अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव तो ये जब कहेंगे तद भेद अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद अभाव कहने से साधारण तो अत्यंत अभाव समझते हैं इसलिए जब हमको अत्यंत अभाव से अन्य अभाव कहना पड़ता है तो वहां नाम लेकर के कहते हैं, भेद बोल करके कहते हैं तो जब कोई नाम नहीं लेते प्रतियोगिता का भेद योग तदेद तदिन्न तद भिन्न तद, तद तद तद भिन्न हुआ अभी तद भेद अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद ये कहाँ रहेगा तद भेदावच्छिन्न प्रतियोगिता क भेद ये तद में रहेगा ना तद में रहेगा पांच में रहेगा रहे जो पांच है वो तदेद है तद है तो तद में ही रहेगा तद भेदावच्छिन्न प्रतियोगिता क भेद ये तद में ही रहेगा तो वो भेद वत्तम हो जाएंगे वो पांच उसमें तद भेदवत्व में आ जाएगा तो तद भेदावच्छिन्न प्रतियोगिता को भेद में आएगा क्योंकि भेद ये पांच में आता है आएगा ये भेद किस क्या चीज है उसके लिए कहते हैं तद भेद अवच्छिन्न प्रतियोगिता को अभाव क्या अभाव घटोत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता को इसी प्रकार के भेद क्या है कहते हैं तद भेदावचिन्न प्रतियोगिता को कि अन्यतमत्व कहने से अनेक का बीच में मतलब इतने के बीच में कोई एक होना चाहिए तो कहेंगे जो पांचों के बीच में वो कोई एक होना चाहिए जैसे कहेंगे जो पांडव अन्यतमत्वम ये युधिष्ठ में आएगा ना नकुल में आएगा पांडव अन्यतमत्व प्रश्न जितना है पांडव अन्यतमत्वम नकुल में पांचों में आएगा पांचों में आएगा, तो इसी प्रकार हमारे यहाँ पांच है पंचावय है तो यहाँ वाक्य है कि प्रतिज्ञादि अन्यतमत्वम, हम पांच पांडवों को लेकर के हम कहेंगे युधिष्ठिरादि अन्यतम युधिष्ठिरादि अन्यतम कहने से पांच पांडवों को ही लेगा तो पंचावय कहने से पांचों का पांचों ही पंचावय का एक माना जाएंगे पांडव जो पांच है वो पांचों का पांचों किसी को भी लीजिए आप कहेंगे एयम पांडव हो एयम पांडव हो तो उनका लक्षण क्या होगा कहेंगे पांडव पंच मतलब युधिष्ठ आदि अन्यतमत्व कहीं से पांडवों का लक्षण कहते हैं इसी प्रकार के पंचावय का लक्षण कहते हैं प्रतिज्ञादि तो अन्यतमत्व जिसमें रहेगा वही पंचावय हो जाएंगे ये अन्यतम तो क्या है कहते हैं कि ये उसका लक्षण हो गया तद तदिन्न तद भिन्न भेद तदिन्न भेद हो गया हमको अभाव मिल गया उसका प्रतियोगी निकालेंगे प्रतियोगी निकालने के बाद प्रतियोगिता प्रतियोगिता का अवच्छेद का निकाल करके इसको पहले समस्त पद बना देंगे घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता को अभाव अथवा घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता को भेद घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद पट में रहेगा घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद पट में पट में घट का भेद रहेगा रहेगा पट में घट का भेद प्रतियोगी कौन होगा घट घट हुआ प्रतियोगी प्रतियोगिता किसमें प्रतियोगिता का अवच्छेद तो घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता क घटत्व से अवच्छिन्न हुआ जो प्रतियोगिता तो उसे मतलब घटत्व से अवच्छिन्न हुआ जो प्रतियोगिता वो भेद कहाँ है पटो में तो पटो में घटत्व घटत्वावचिन्न प्रतियोगिता का भेद रहेगा ये जो भेद रहा पटो में उसका प्रतियोगिता हुआ घट तो घटत्व में अवचिन्न हुआ प्रतियोगिता घटत्व घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद पट में रहेगा नदी में पर्वत में घट को छोड़कर बाकी सर्वत्र रहेगा तो इसी प्रकार की यहाँ जो तद भिन्न भेद रहा इसका प्रतियोगिता का अवच्छेद को हो जाएगा तद भेद तद भेद अवच्छिन्न प्रतियोगिता को भेद ये पांचों में ही रहेगा पांच को छोड़ कर कहीं नहीं रहेगा तद भेद अवच्छिन्न घट तो अवच्छिन्न प्रतियोगिता को भेद ये घट में नहीं रहेगा पट के छोड़ करकेत्र सर्वत्र वहां हम एक कहे हैं, यहाँ तद भेद भेद, भेद फिर दोबारा आ जाते हैं तो वहां हम कहते हैं कि घट का भेद पट में रहा ये जो भेद पट में रहा पट इसलिए भिन्न हो गया अभी पट जो भिन्न हुआ वो भिन्न का भेद फिर घट में रहेगा इस प्रकार के कहते हैं तो यहाँ जब घट का भेद पट में कहते हैं केवल हम एक लेते हैं यहाँ और फिर उल्टा करके लाते हैं तो अधिक धीरे धीरे विचार जितना जितना जाएगा और संस्कार बनेगा अभी कोई भी अभाव है उसका प्रतियोगी होगा। क्या या अवच्छेद अवच्छिन्न हो जाएगा प्रतियोगिता तद तो तो अवच्छिन्न प्रतियोगिता को कहने से वो अभाव को लेगा वो अभाव कहाँ है देख लेना पड़ेगा तो यहाँ अन्यतम कहने का अर्थ है ये में रहेगा तो इसलिए अन्यतमत्व का लक्षण अर्थात भेद को लेकर के बुद्धि वैसाराध्य इसको ये कहते हैं जितना इतना विचार करेंगे संस्कार होगा प्रतिज्ञा आदि अन्यतम अवयवत्व अच्छा साध्य विशिष्ट पक्ष बोधक वचनम प्रतिज्ञा जब प्रतिज्ञा वाक्य हो गया पर्वतो वनीमन ये साध्य को, को कहता है और पक्ष को कहता है और पर्वतो बन्धिमान कहने से बन्धी वाला पर्वत है मधुभ है इसलिए साध्य विशिष्ट पक्ष इसका बोधन कराता है पंचमी अंतम वा व लिंग बचनम धूमवत्वाद पंचमी कह दिया व्याप्ति प्रतिपादक दृष्टांत वचनम उदाहरण यो यो धूमवान स सब बन्धिमान ये व्याप्ति को कहने वाला यथा महानसम आगे कहेंगे तो उदाहरण हुआ जो की व्याप्ति का प्रतिपादक उदाहरित व्याप्ति से विशिष्ट हो जाएगा जब हेतु व्याप्ति का उदाहरण उदाहरित व्याप्ति व्याप्ति का स्मरण हो गया उससे जब हेतु विशिष्ट हो जाएगा अभी हम कहें व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान उसको कहेंगे ये उपन है तो उदाहरित व्याप्ति से विशिष्ट हो गया हेतु ऐसे हेतु हो पक्ष धर्मता को प्रतिपादन करने वाले जो वचन तो हेतु में पक्ष धर्मता है वो हेतु में जो पक्ष धर्मता है ये पक्ष धर्मता ज्ञान अभी व्याप्ति से विशिष्ट हो गया ऐसा जो कहेगा उसको कहेंगे ऊपर न इसी को परामर्श कहते हैं पक्षे साध्य से अबाधित्व प्रतिपादक वचनम निगमनम पक्ष में साध्य व बाधित नहीं है अनुमिति हो गया इसी को जो कहेगा उसको निगमन कहेंगे तस्मात तथा तस्मात तथा तस्मात पर्वतो पहले भी आप पर्वतोभिमान कहते अभी भी कहते हैं पर्वतोनी अंतर क्या है कहते हैं अबाधित तो साध्य का प्रतिपादन कर रहे हैं पहले जो किया था वो अबाधित तो नहीं था प्रतिज्ञा कर रहा है प्रतिज्ञा अबाधित तो नहीं है तो अबाधित तो आगे तो हेतु इत्यादि दे करके जो निश्चय करेगा इसलिए साध्य से अबाधित तो तो प्रतिपादक वचनम साध्य अबाधित तो है ऐसा जो कहेगा उसको निगमन कहा जाएगा अनुमति ये अनुमति निगमन को निश्चय नगमन इदमेव लक्षण हृदय निधा हृदय में रख करके प्रतिज्ञा दीन विशिष्य दर्शे थे प्रतिज्ञा दी को विशेष करके अलग अलग करके दिखाते हैं मूल में कह दिया आगे स्वार्थानुमिति स्वार लिंग परामर्श एवं करण अनुमित स्वा हो अथवा परार्थ अनुमिति हो लिंग परामर्श ही करण है प्राचीन न्याय एक मत में लिंग परामर्श ही करण है तस्मात लिंग परामर्शो अनुमानों क्योंकि वो करण है जो अनुमति का करण है उसको अनुमान कहेंगे तो ये लिंग परामर्श करण होने से इसको अनुमान कह दिया जाएगा ये प्राचीन न्याय एक मत में मूलकार प्राचीन न्याय है ना लिंग परामर्श दोनों में कॉमन अच्छा था था। लिंग परामर्श दोनों में होगा पंचांग नहीं होगा क्यूँकी पहले दिया था पर्वत समीपम गत पर्वते धूमम पश्यन व्याप्ति स्मरण ते फिर बन्ही व्याप्य धूमवान पर्वत इति ज्ञान उत्पद्य थे सिंग परामर्श उचित है तो ये लिंग परामर्श दोनों में होगा विषय सप्तमी अग्नि विषय में संदेह है अग्नि में अर्थात अग्नि विषय में अग्नि ज्ञान का विषय होना चाहिए या संदेह का विषय अग्नि है न तो देखा नहीं संदेह देखने से संदेह थोड़ी होगा हाँ, संदेह नहीं होगा तो अग्नि में संदेह हुआ तो संदेह होने पर ही तो जाकर के ये इसलिए पक्ष का लक्षण आगे कहेंगे संदिग्ध साध्यवान पक्ष ये पक्ष का लक्षण कहेंगे संदिग्ध साध्यवान साध्य का संदेह हुआ पदकृतिया में लिंग इतनी ज्ञामानम लिंगम अनुमिति करणम इति वृद्धोक्तम न युक्तम कहते हैं ज्ञा मानम ये सानच हुआ कर्मी सानच अर्थात तो ज्ञाय मानम लट में अर्थात तो वर्तमान अवस्था में अगर ज्ञान का विषय बन रहा है तो वो ही अनुमिति का कर्ण बनेगा ज्ञा मानम लिंगम तो यहाँ लिंग को करण बोलते हैं परामर्श ज्ञान नहीं है कहते ज्ञा मान लिंग होना चाहिए उसी से अनुमिति हो जाएगा ये कहते वृद्धोक्तम ये प्राचीन प्राचीन अति प्राचीन ये ठीक नहीं है क्यों यम यज्ञशाला बन्धिमति मती अतीत धूमांत इत्यादो अनुमिति दर्शनात्ति अभिप्रायवान यम यज्ञशाला बन्धिमति क्यों अतीत धूमत् अभी वूम नहीं है किंतु काला काला दिखता है तो इसलिए अनुमान कर दिया किन्तु अभी ज्ञावान लिंग है क्या वर्तमान काल में जाना जा रहा है नहीं है तो इसलिए जो ज्ञा मान लिंग कहेंगे ये बात ठीक नहीं है अगर होगा तो फिर यहाँ अनुमति नहीं होना चाहिए तो इत्यादि लिंगा भावे लिंगा भावे अर्थात तो ज्ञा मानो लिंगा भाव है यहाँ ज्ञा मानो लिंग नहीं है तो होना चाहिए तो ये कहते नहीं है, तो नहीं है। ज्ञामान लिंगा भाव है अनुमिति दर्शनाथ अनुमिति होती है तो होने से लिंग परामर्श एवं कर्णम ज्ञामान लिंग परामर्श यह आवश्यक नहीं, तो लिंगा नहीं। तो लिंगा है तो लिंग परामर्श एवं कर्णम इसलिए प्राचीन न्याय लोग कहते हैं लिंग परामर्श ज्ञामान होना आवश्यक नहीं अनुमानम उपसंगरति तस्मात तस्मात्ंग परामर्श एवं अनुमानम क्यों तस्मा तो तस्मात तथा तो अनुमिति अनुमितकरण अनुमिति का कारण है कारण का लक्षण है असाधारण कारण करण तो लिंग परामर्श असाधारण कारणम है अयम एवं तृतीय ज्ञानमति इसको तृतीय ज्ञान कहते हैं तृतीय लिंग ज्ञान ये जो परामर्श ज्ञान हुआ उसमें भी लिंग है वो तृतीय लिंग ज्ञान कैसे तथा महान महान में महानादो धूमा का होने पर उस में। याम, अवस्था याम। या होता है महानस में जो व्याप्ति ग्रहण करता है तद आदिम आदि प्रथम पक्षे यदूम ज्ञानम त पर्वत में धूमा देखता है वो द्वितीय हो गया अत्र बन्ही व्याप्यत्वेन धूम ज्ञान तृतीय पर्वत में धूम ज्ञान होने के बाद व्याप्ति का स्मरण हुआ व्याप्ति का स्मरण होने के बाद व्याप्ति विशिष्ट धूम गया ये तृतीय ज्ञान हुआ पहले जो धूम ज्ञान हुआ था व्याप्ति विशिष्ट नहीं था मतलब द्वितीय में वो व्याप्ति विशिष्ट नहीं था तो यह व्याप्ति विशिष्ट हो जाने से तृतीय हो गया अलग हो गया उस स्मरण में धूम ज्ञान नहीं है मानस में उसके सामने प्रत्यक्ष रखा था अभी जब पर्वत में देखता है मानस धूम का स्मरण नहीं करता व्याप्ति स्मरण धूमम न स्मरतिंग व्याप्ति का स्मरण करता है उसका घटकत्व न आएगा स्मरण का विषय व्याप्ति होता है धूमो का नहीं तो जब व्याप्ति स्मरण का विषय बनेगा व्याप्ति का विषय तो है ना धूम आएगा वो लोग बात किंतु उसका अभी अर्थात तो महानस धूमो का ज्ञान नहीं आएगा यत्र यत्र धूमो तत्र बनी इस प्रकार आएगा महानस धूमो का स्मरण नहीं आएगा ये हो सकता है इस प्रकार हमको वो पदार्थ का यह नहीं होकर के वो पदार्थ से जो ज्ञान हुआ उसको ज्ञान हो सकता है कहते मधुर ज्ञान कहीं हुआ तो हमको अगर मोदक से मधुर ज्ञान हुआ था आगे मधुर का कहीं वैसे आने से मधुर का ज्ञान आ जाएगा और मोदक द्रव्य का ज्ञान आ सकता है नहीं आ सकता है उस हो सकता है दोनों अलग चीजें पक्षी अत्र अत्र अर्थात पर्वत पक्षी बन्हि ही व्याप्यत्व नूम ज्ञानम तृतीय तो पर्वत में जो बनि व्याप्यत्व जो धूम ज्ञान हुआ ये तृतीय हो गया लिंग परामर्श इतनी उचित है कैसे इदमेव लिंग इदम ये जो यद धूम ज्ञानम तृतीय जो तृतीय हुआ इधम वही तृतीय ज्ञान को लिंग परामर्श कहते अनुमान तो ये प्राचीन मत में हो गया किन्तु नब्बे लोग कहते हैं नव्या व्यापारवत मते ये नव्यों का भीा... मत है व्याप्ति में वो व्याप्तिमेव लिंग परामर्शो व्यापार हो इति अवशेय निश्चय अवशेय निश्चय निश्चय है ये है ये अंतिम पंक्ति है ना अनुमानमिति के आगे नव्यों का मत है व्यापारवत प्राचीन का है कि असाधारण कारण कर ये कहेंगे व्यापार वो तो असाधारण कारण इसलिए व्याप्ति ज्ञान हो गया अनुमान लिंग परामर्श हो जाएगा व्यापार पे ये पदकृति में मूल में नहीं मूल कार्य तो प्राचीन का हम्म <laughs> में जाएगी अति प्राचीन वृद्ध कहते हैं वृद्धो तो साक्ष्यत सामने में होना चाहिए पर्वत में देखता है? कहते कहते हैं सर्वत्र ऐसा होने का बाकी तो जितना अनुमान किया जाता है सर्वत्र थोड़ी ज्ञायमान लिंग होता है तो बहुत सारे शास्त्र में अनुमान होता है ज्ञायमान लिंग नहीं है द्वितीय मत में, में लिंग परामर्श करण अनुमान और नब्बे का मत में व्यक्ति ज्ञान अनुमान तीन मत होगा <laughs> शंकर शंकरचार्य शुभंतराज सुदभाष्य